द्रम कर्मे स्त्रे मैं स्तुष्वा शेरिपाई ओ सा कारिका अद्वैत प्रकरण के पंचदश कारिका के ऊपर पुष्पार आरंभ हुआ है कारिका में यह उपायसोकारायाद परक श्रुतियों में कहा भरपूर्वादी की क्षमता है टीका में यह दो प्रकार के श्रुतिया हैं। सृष्टिपरक द्वैतवादी श्रुति है और कुछ अद्वैतवादी श्रुति भी है तो अद्वैती सत्य है कैसे माना जाए भी तो है अद्वैत सत्य कैसे माना जाए ये टीका में लिखा है सृष्टिया जो सृष्टिपरक श्रुतियां हैं वेद में है वो भी श्रुतियों में है शब्द शक्ति बस आप उन शब्दों की शक्ति सृष्टि सृष्टिपर स्त्री के शब्द का शक्ति होगी सृष्टि में शक्ति होगी ना सब सृष्टि उनकी शब्द वृष्टिया है संभव नहीं है ये शंका है इसके उत्तर में त्यादिता है मृलोह विस्फुल या सोचना उपाय श्रोता मिट्टी का दृष्टान्त दिया लोहे का दृष्टान्त शांत कर दिया है मैंने सदैव सो में जब उगरे आशी यहां से आरंभ करके तीन दृष्टान्त दिया तो कारण ही सत्य होता है कार्य सत्य में होता है इसलिए तीन दृष्टान दिया मिट्टी का दिया लोहे का दिया सुवर्ण का दृष्टान्त दिया उसके आगे सृष्टि की प्रक्रिया शुरू कर दिया तेज आदि बाद फिर आती है तत्सत्यत्मा तत्व ये प्रक्रिया वहां की है तो मृल लोहा आदि और विस्फुल दृष्टान्त है मुंडो में है यथाता सहसन इत्यादि तो विस्फुल्त के द्वारा सृष्टि सृष्टि उदिता चा उदिता बद से निष्ठा करने पर उदिता बनता या शुभार उदिता मान कथा पूर्व में जो सृष्टि कही कही है अन्यथा है वो कुछ अन्यथा के साथ लड़ा रहे अन्यथा है सृष्टि में तात्पर्य नहीं हूं मिथ्या घोषित करने में तात्पर्य क्यों वाचारोहण विकारोहित तो ये भी तो है वहां वाक्य कार्य जो होता है शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो में मिथ्ता घट इसको तो बोला जाता है घट व्यवहार हो रहा है किन्तु व्यवहार तो दृष्टि से व्यवहार हो रहा है विचार दृष्टि से जाएंगे तो मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है जो घट शब्द का प्रयोग केवल बाणी का शब्द प्रयोग महात्मा है घट नहीं मिलने वाला मिट्टी मिट्टी में भी फिर ढूंढते जाएंगे तो उसका कारण मिलेगा करते करते परम कारण परमात्मा ही मिलेगा कहीं से भी परम कारण परमात्मा ही होगा यही चलेगा तो उपाय सव स उपाय अवतारा है वो जो सृष्टि बताई गई वो तो उपाय है इस ब्रह्म विद्या में अद्वैत में प्रवेश कराने के उपाय कि उसी से सृष्टि दिखा करके उसी में बिलाई दिखाने पर अन्यत्र द्वैत होने का संभव नहीं, तो ना नहीं, नहीं, तो हो नहीं, नहीं, नहीं है नहीं तो नेह नानास्थि किंचा ही बुद्धि हो सकती है निषेध काल में यह मानी अश्विन ब्रमणी नाना नास्थी अनेक नहीं है मान अनेक अन्यत्र है ऐसी बुद्धि हो सकती इसलिए पहले सदैव सौम्य देशिक इत्यादि स्थिति पर लेकर के सृष्टि के पहले एक ही तत्व था उसके बीच में स्तृति सृष्टि का प्रकरण उसके आगे की जनादि मैदान में से जहां से पैदा हुआ वहीं से निकाल विलय कर वही विलय करने पर वस्तु नहीं होता। मिट्टी से पैदा दिखाया घट को और मिट्टी में विलय किया तो घट नाम की वस्तु नहीं है सिद्ध हो जाता अगर सृष्टि के बात नहीं करते तो निहनाथ किंचन शीला लाते तो यही सिद्ध हो जाता की यहां तो नहीं है सृष्टि अन्यत्र है ऐसा कोई मान सकता है। इसलिए उपादान कारण में ही उसको निषेध कर देना है इसके लिए सृष्टि कही गई अन्यथा मिथ्या का अनुमत तात्पर्य सृष्टि सृष्टि वो तो उपाय है अवतारा है और उस भ्रमण आप अद्वैत में प्रवेश कराने के लिए वो एक उपाय है किसी के माध्यम से अद्वैत का ज्ञान करवाएगा वेद कथंजन कथंजन भेद नास्ती किसी भी प्रकार से भेद होना द्विध होना संभव नहीं है यह कार्य का ठीक है उत्पत्तिया गुरुपक्ष की शंका यह है उत्पत्तिया जो श्रुति है उत्पत्ति स्थिति बताने वाली जो श्रुतियां है उत्पत्ति है स्थिति भी बता दी है स्वार्थ निष्ठा उनके अपने अर्थ में निष्ठा है अपने अर्थ में स्थिति उत्पत्तियादि है ये स्वीकार करके पूर्व पूर्वादी स्वीकार करता है उसे स्वीकार करके खंडन है शंका है, है पूर्वादी की खंडन के लिए आगे है। उसके जो उसके खंडन किस तरह होना है वो क्या शंका उठाता है पहले शंका रखते बात से बात से यदि उत्पत्ति प्राग अजम सर्व एकम एवं अद्वितीय यदि उत्पत्ति के पहले प्राग अजंग, में में आप आप वही लाते हैं कह के, के तो आप उसी को लाते हैं सामने उत्पत्ति के पहले एक ही था ऐसे दिखाना चाहते हैं और बाद में भी ज्ञान कर एक ही को दिखाना चाहते है अद्वैतवादी को यही है पूर्ववादी शंका उठाता है यदि उत्पत्ति प्राग, उत्पत्ति से पहले अजम सर्वम सबके सब, सब अजन्मा ही यदि था एकम एवं अद्वितीय ऐसा था तथा उसके पहले तो था ठीक है कि तो बोलते हम भी मानते हैं हम भी वेदवादी है तथा फिर भी उत्पत्ति ऊर्धम जातम इदम जीवाच भिन्ना यदि उत्पत्ति के पश्चात ये पैदा हुए जगत और ये जीव ये भिन्न है द्वैत है वर्तमान में द्वैत है और वास्तविक द्वैत है काल्पनिक द्वैत वास्तविक द्वैत है पूर्ववाधिक उत्पत्ति के पहले तो था क्या एक द्वैत तो तो हो गया जगत जीव जितने भी हैं द्वैत है ऐसी पूर्ववादी की शंका उत्पत्ति के पहले तो अद्वैत ही था किन्तु उत्पत्ति के बाद में द्वैत हो गया है ये भी सत्य है ये शंका है छे की टिप्पणी है ना यदि कथम उपपत्ति अद्वैतम जब द्वैत सिद्ध है उत्पत्ति के पश्चात कथम पश्चातम फिर अद्वैत की सिद्धि कैसे पाएगी रो आक्षेप में कैसे पाएगी द्वैत है है इसके उत्तर में सिद्धांत कहते मरुम न एवं ऐसा नहीं बोलना क्यों अन्य तत्वा सिद्धि न सदैव संविध्य वगरे आशीतियों पहले एक ही है बाद में जो उत्पत्ति स्त्रुतियों की चर्चा है उसका अर्थ अन्य परग। स्वार्थ परक नहीं है अन्य अर्थक उत्पत्ति कहने वाली स्मृति जगत के जीव की उत्पत्ति कहने वाली स्त्री जितने भी है उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अन्य अर्थ पर निषे समय अद्वैत श्रुतिशेषक निषेत जो द्वैत है उसके समर्पित करते अद्वैत में समर्पित करते हुए वो अद्वैत में स्वार्थ पर अद्वैत का अंग है वो शेष अब बात अद्वैत का शेष है वो जितनी द्वैतवादी स्थितियां हैं क्यों तो अपने निषिद्ध वस्तु का समर्पण करते का। वो अद्वैत ऐसे है भाष्य में कहते हैं पूर्वम परिहित इस दोष को पहले भी खंडन किया है सिद्धांत बोलते जो तुमने आक्षेप अभी उठाया है इसको पहले भी किया था अयम दोष आठ के टिप्पणी में कहते हैं जो दोष है तुम तो श्रुति विरोध दिखा रहे हो ये दोष पहले भी हमने एक बार खंडन किया था कहा किया तो कहते हैं इसी में ये, ये जो आया था कि दस नंबर की कारिका में आया था संघाता स्वप्रवत सर्वे आत्माया विसर्जिता आदि के सर्वसामे वा गोपत्ती इत्यादि कहा था वहां ये खंडन हो सकता है जितने भी हैं आत्माया विसर्जिता आत्मा की माया ने फैलाया है जैसे माया का फैलाया हुआ सत्य नहीं होता है ये भी आत्मा की माया ने फैलाया है ऐसा करके कहा सत्य नहीं होता तो यही यहां बोल रहे हैं पूर्वम परिहिता अयम दोषा है एवं अयम दोषा इस दोष का पहले भी हमने खंडन किया है दसवें कार्य का यही आक्षेप पहले भी किया पूर्वादि ने तो इसका खंडन पहले भी किया है कहा स्वप्नव आत्मा माया विसर्जिता संघाता इत्यादि हमने कहा यह जो जो भी जगत अभी द्वैत दिख रहा है जागृत में स्वप्न के समान है आत्मा की माया ने फैलाया है जैसे स्वप्न में अकेला होता है बहुत कुछ दिखाई पड़ता है वो, उसी की माया है अज्ञान से बनाता है सब ठीक इसी प्रकार है स्वप्नबद्ध ये दृष्टांत जैसे स्वप्न के वस्तु सत्य नहीं होते उसी प्रकार जागृत वाले वस्तु को सत्य नहीं है आत्माया विसर्जिता यह कहा था वह संगाता स्वप्नव सर्वे आत्माया विसर्जिता यह दर्शन का घटाकाश उत्पत्ति भेदाधि जीवाराम उत्पत्ति भेदादि भेदादि और जीवादि का जो भेद दिखाया है जैसे घटाकाशों का भेद होता है महाकाश से घटाकाश जितने अंश में भिन्न माना जाता है उतने अंश में उस अद्वैत आत्मा से जीव उतने भिन्न है ऐसा बोला है आत्मा आकाश जीव, घटाकाश विबूिता जातो संघात जात ऐसा तृतीय कार्य का जैसे महाकाश से घटाकाश में जितना भेद दिखता है वास्तव में घटाकाश महाकाश ही है घट की उत्पत्ति होती है तो घटाकाश की उत्पत्ति मानने लग गए जहाँ घट बनता है वहां आकाश पहले से मौजूद है क्या उत्पन्न होना उसने घट नहीं बना था उस काल में ही है वहाँ आकाश में खोखला बना उस टी दीवान है एक दीवार लगा दी तो नाम बदल दिया घटाकाश नाम हो गया मिट्टी के दीवार बना दिया घटाकाश बोलने लग गए घटाकाश वास्तव में नहीं आ, है, ठीक इसे पूरा क्या शरीर रूपी उपाधि पैदा हो जाते हैं आत्मा के माया से तो वहां जीव उत्पन्न हो गया कहने लगते हैं। वास्तव में परमात्मा ही है जीव उत्पत्ति संभव ही नहीं है ये पहले कहा था ये कहा घटाकाश उत्पत्ति भेदाधिवत्त जैसे घटाकाश की उत्पत्ति में महाकाश भेद माना जाता है जितने हम समझ उसी प्रकार जीवान उत्पत्ति भेदादित ये पहले हमने कहा भी उसी प्रकार है वास्तविक नहीं है घटाका वास्तविक सिद्ध नहीं कर सकते उपाधि के कारण से भाषता है केवल भाषा वास्तविक भी ठीक उसी प्रकार है इतना उत्पत्ति भेदादि इसी कारण से उत्पत्ति जो भेदादि श्रुति से आकृष्य वहीं से लेकर के अभी उत्पत्ति भेद बताया पहले भी बताया उन श्रुतियों से लेकर खींच करके यह पुनर् की चर्चा फिर ये चर्चावे कारिका में हो रही पहले मान ये उत्पत्ति श्रुति एक बार तृतीय कारिका में कहा और एक बार दसवें कारिका में कहा फिर वहीं से लेकर के उत्पत्ति श्रुतियों फिर दोबारा आकृष्ण यह माने इस पंचदश कारिका में उत्पत्ति या उत्पत्ति श्रुतियों का फिर इत्यादि उत्पत्ति श्रुति की चर्चा कर रहे हैं उपन्यास यहाँ दोबारा रखा गया है इदम पर्यदम इदम पर्यह प्रतिपादन करना चाहिए एकत्व प्रतिपादन करने में ही इसको दोबारा माना जाता है उसी आत्मया विसर्जिता में टिप्पणी दिया एक नंबर एक त्र प्रकरण दसम कारि काम आत्मवाया विसर्जिता का इसी प्रकरण तृतीय प्रकरण द्वितीय प्रकरण दसम कारि का मृलोह विस्कुलिंगादि दृष्टान्त ही सृष्टि या चोरिता अब इस, इस कारिका के अर्थ करना चाहते हैं मिट्टी का लोहे का चिंगारियों का दृष्टांत दे करके उपन्यास करके दृष्टान देकर सृष्टि दिया चोदिता प्रकाशिता अन्यथा च वो जो च को अन्यथा ले जाना उदिता अन्य चोदिता है च चो, उदिता उदिता अन्यथा च वहां ले जाकर अन्य कर जैसा कथन किया है वो अन्य प्रकार है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है ये चाहता है अन्यथा च सर्व सृष्टि प्रकार जितने भी सृष्टि का प्रकार आए हैं वो तो सब कैसे जीव परमात्मा एक एकत्व तो, बुद्धि अवतारा है उपाय अस्मागम जीव और परमात्मा की एकत्व तो, ज्ञान के अवतरण करने के लिए सिद्ध करने के लिए ये तो उपाय हमारे लिए अस्माकम वेदांती नाम हम तो जो वेदांती हैं हमारे लिए ये तो उपाय है जो उसी से सृष्टि देखा करके उसी में विलय करेंगे तो सृष्टि नाम की वस्तु नहीं रहे अगर सृष्टि नहीं देखा है खाली विलय करेंगे तो यहाँ नहीं या अन्यत्र है ऐसे सिद्ध हो जाएगा घाट की उत्पत्ति मिट्टी से ही सिद्ध करेंगे और मिट्टी में विलय करेंगे तो घटनाम के वस्तु तो कहीं भी नहीं रहेगा या तो मिट्टी में घट नहीं है अन्यत्र तो बुद्धि हो जाएगी ये उपाय है अध्यारोपकवाद उसी से आरोप करना और उसी में अपवाद कर देना फिर कहीं कार्यनाम का जगत नहीं रहेगा क्या की प्रतिक्रिया अध्यारोपकवाद है मिट्टी में घट बन गया आरोप कर दिया फिर मिट्टी में लय हो गया ना अपवाद कर दिया गढ़ का अपवाद तो मिट्टी ही है घट की वस्तु नहीं होता है टिप्पणी दो तीन दो में कहते हैं लोह है। मानो ये दृष्टान्त ब्रह्म विज्ञान और सर्व विज्ञान होता जो मिट्टी लोहारी के द्वारा तो वहां दिखाया है वहां एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रक्रिया में वाक्य आए हैं बिट्टी का दृष्टान्त लोहे का दृष्टांत उद्दालक ऋषि ने सेतु ऋतु के लिए दिया है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के लिए आया हुआ है जगत मिथ्या घोषित करने के लिए तो नहीं आया हुआ वहां तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के लिए आया है ये दृष्टांत बिट्टी और लोहे के दृष्टान्त था। जो है उद्दालक ऋषि सेतु के दे रहे हैं तीन दृष्टान्त पूर्वादिशंका ये दृष्टान्त ब्रह्म विज्ञानों ने सर्व विज्ञान तब यही है ब्रह्म के ज्ञान से सर्व ज्ञान होगा था उसी से उत्पन्न हुआ है वही माना जाए करके यही कहा उड़ता सकाशात तो सर्वस्व सृष्टि होता है ब्रह्म ब्रह्मा से सारी सृष्टि तो नहीं बताया है ना तो एक ही विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात कही चाँद न जी ब्रह्म से सारी सृष्टि होती है ऐसा तो नहीं कहा उपादान कारण तो नहीं पता ये शंका है उसका उड़ता यदि मृत इत्यादि असंगत वन, मृत आदि जो कहा तो असंगत है यहाँ मृत लोहटिक असंगत है का तात्पर्य तो वहां ब्रह्म से सृष्टि बताने में नहीं है एक अभिज्ञान से सर्विज्ञान में तात्पर्य ये आदि करके आप क्या बोलना चाह रहे हैं तो असंगत है ये पूर्वाधिक न सिद्धांत ऐसा नहीं क्यों उपाधान ज्ञान उपाधि ज्ञान दृष्टान्तिया ऐसे दृष्टान्त देने वाली है है, है, उपादान के ज्ञान से उपाधे व कार्य का ज्ञान दिखाती हुई कारन, उपादान कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान दिखाती हुई सर्वज्ञान उत्पत्त है कोई वहां उपादान के ज्ञान से कार्य का ज्ञान दिखाना है तो ब्रह्म ज्ञान से सर्व ज्ञान होना है वहां है सर्वस्व ब्रह्म उपाध्य सभी जगत ब्रह्म ही ब्रह्म का ही कार्य है मुख वादान कारण है यही शुद्ध व्यक्ति यही करती कहा। की भी है <laughs> लब चो है चोदिता उदिता जो ऐसा मानना वो तो छंद मिलाने के लिए कैसे भी बोल सकते हैं बना दिया वहा शुद्र धातु का रूप नहीं है वो बद धातु है च अलग अव्ययपद है उदिता इति वहां उदिता समझना च चो उदिता चोरीता ऐसा बना हुआ है उदिता लब्धम चकार जो मिल जाता चकार अलग मिल जाता है उसकी फल पताते हैं अन्यथा च वहां ले जाके चढ़ तो अन्य प्रकार है कैसे सृष्टि दिख रही ऐसा नहीं है तो ये बदलाने में तात्पर्य है इत्यादि का भाष्य में आगे यथा प्राण संवाद प्राण संवाद देखो छह जगह है ये प्राणों का झगड़ा इंद्रियों का झगड़ा प्राण संवाद आता है यथा प्राण संवाद बाघादि असुर आत्म भेदादि आख्यायिका कल्पितागा को असुरों ने वेदन किया ये किया वो किया बहुत सारे आती है मुख्य प्राण को वेदन नहीं कर सका ये कहानी है कल्पना है सारी कल्पना कर करनी वह क्या है प्राण वैशिष्ट बोधक है वो कहानी का तात्पर्य प्राण की श्रेष्ठता ज्ञान कराने के लिए तो प्राण सर्वश्रेष्ठ है इंद्रिया आदि की अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है यह बदलाने में तात्पर्य है इंद्रिया को तो एक एक आए असुर आए उनको भेदन किया काम से रोक दिया ये सब कुछ तात्पर्य उसमें तात्पर्य है प्राण की श्रेष्ठता बदला प्राण संवाद इंद्रियों के संवाद जो चलता है वहां प्राण की श्रेष्ठता कहीं प्राणा भी वधेरे आता है झगड़ा कर दिया एक बार इंद्रो ने झगड़ा किया मैं बड़ी हूं मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ सबका झगड़ा हुआ गए प्रजापति के पास कौन निर्णय दे ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई अब जो घर का बड़ा आदमी होगा सबसे काम देना है किसी को नाराज नहीं करना है ऐसे चलता है तो सोच विचार करके उत्तर दिया देखो भाई तुम में से जिसके निकलने पर यह वृत हो जाएगा मृत घोषित हो लो आप देख लो विचार अब आए आख का था कि मई नहीं होने पर काम नहीं चले एक साल के लिए आग बाहर चली गई काम करता रहा अंधा व्यक्ति सब कुछ काम होता है आख का काम सौ के वहां काम होता है जीवित रहता है मेरे बिना काम चल सकता है आगे चुपचाप बैठ के ऐसे स्रोत इंद्र गई कोई कोई काम में रुकावट नहीं आया एक ही सोनने में रुकावट आगे वहाँ के काम तो चलता रहा जब मुख्य प्राण निकलने लगता है तो सब उसके साथ हो जाता है निकलता है, निकलने का स्वाम करता है तब फिर उसकी स्थिति का कपन तो लग जाते हैं आप ही बड़े हो हैं। तो प्राण संवाद में जो पाप में बेला वेतन किया जब उदगित प्रकल में आता है उसको कहा तुम तो उदगान करो करने लगे पाप आके कर करके क्यों चक्षु जो अपना विषय प्रतिपादन करते दूसरे को नहीं देती अपने नहीं रखती वो पाप है वो आशंक पाप है कोई भी इंद्रिया अपने विषय दूसरे को नहीं देता एक ही प्राण है अपना विषय से सबको कुछ तृप्त करता है प्राण जो खाता पिता है सारे पुष्टि होती है सारी इंद्रियों और चक्षु जो देखे कान को क्या मिलना उससे नासिका को क्या मिलने वाला है नासिका जो सूंघे वो गंध उसी के लिए है दूसरे को किसी मिलने वाला है इसलिए वो आशक्ति अपने पाप वेदित करता है उनको मुख्य प्राण को वेदित नहीं कर सकता वहां तो ऐसा होता है पाप स्वयं नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर में कोई फेंकता हो पत्थर को मारने के लिए जाता हो उसी को बिखर जाना पड़ता है ठीक इस प्रकार पाप स्वयं नष्ट हो जाता है ऐसी कहानी है तो इंद्रिय संवाद में जो भी इंद्रियों में पाप में बेधारी सुनाई पड़ा है उस पर तात्पर्य नहीं है तात्पर्य है मुख्य प्राण की श्रेष्ठ श्रेष्ठता बदलाने के लिए ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है सृष्टि बात के तात्पर्य नहीं है वो अद्वैत में कहा। पूर्वादि बोलता है देती है, वो भी नहीं वो भी सत्य है इंद्रियों भी है। अपना अपना काम करते हैं, वो भी आप जो बोल रहे हैं उसमें तात्पर्य तात्पर्य है, है। सत्य वो भी तदपि असिद्धम आपने जो कहा वो असिध है ऐसे पूर्वादि कहे तो सिद्धांत करना ऐसा नहीं शाखा वेदेश अन्यथा अन्य प्राणादि संवाद अगर सत्य होता प्राणादि संवाद प्रत्येक शाखा में एक ढंग के संवाद होना चाहिए वृताड़ के देखते अलग के देखते अलग उनके झगड़े में अलग ढंग से दिखाई पड़ता है अगर संवाद सत्य होता जितने शाखाओं में चर्चा है सब में एक ही संवाद होना चाहिए भिन्न भिन्न संवाद इसके मतलब उसमें तात्पर्य नहीं है कोई प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य इस सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं मां शाखा भेदेश जब वृद्धाव्य देखते हैं छादों के देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के झगड़ा दिखाई दे रहे हैं वहां भिन्न प्रकार के बाद की बात आदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण इंद्रियों के संवाद आदि दिखाई पड़े हैं प्राण और इंद्रियों संवाद है इसलिए वो वास्तव में सत्य होता तो एक ही जैसा होना चाहिए वो तो कल्पना है उस पर तात्पर्य नहीं है और प्राण की श्रेष्ठता बदलाने में तात्पर्य है ठीक इसी प्रकार है आगे बोलते हैं यदि ही संवाद परमार्थ एवं यदि वो इंद्रियों का झगड़ा तो आपद प्राण संवाद परमार्थ एवं वास्तव में एक ही होता तो एकरूप रूप संवाद सर्व सभी शाखाओं में एक ही प्रकार के संवाद सुनना चाहिए चाहे छांदो में हो चाहे वृद्धा हो चाहे प्रश्न परिषद जहां भी हो एक ही प्रकार का होना चाहिए किंतु ऐसा नहीं है बिन्न बिन्न प्रकार संवाद दिखाई दे रहे और अब सत्य हो संवाद तो एक ही प्रकार होना चाहिए परमार्थ यदि वास्तव में परमार्थ एक ही होता वास्तव में संवाद वास्तविक होता तो एक रूप एवं संवाद सर्व शाखा स्वस्व चरण एक ही स्वरूप सभी शाखा संवाद सभी शाखाओं में प्राप्त होना चाहिए किन्तु ऐसा सुनाई नहीं पड़ता अस्वचर विरुद्ध अनेक प्रकार न अश्रोश विरुद्ध अनेक प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार विरुद्ध रूप से सुनाई पड़ रहा है के में कुछ और है दृधार में कुछ और है भिन्न भिन्न प्रकार से सुनाई पड़ रहा है विरुद्ध रूप से सुनाई पड़ रहा है इसका मतलब उसपे तात्पर्य नहीं है प्राण संभाग पे तात्पर्य नहीं ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सृष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकार से कही जाती है अगर सृष्टि में तात्पर्य हो तो एक ही प्रकार की सृष्टि बतानी चाहिए कहीं बोलते हैं तस्मात बास्मात आत्मा आकर्षा संभूता और कदम बोलते है तत्सर्पम अभवत वो सब एक साथ हो गया क्या कहते हैं, <coughs> हैं तेज वस्त्र जाता स प्राणव अस्त्र जाता भिन्न भिन्न प्रकार जब इसमें प्रश्न पर सप्राणी जता आता है उसे प्राण की सृष्टि की लोडो लो को बने तो ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं जैसे जो इंद्रिय संवाद में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं वही सृष्टि में भी भिन्न भिन्न प्रकार से सुनाई पड़ती है कभी सब सृष्टि एक साथ हो गई बता रहे हैं कभी आकाश से शुरू होता बता रहे हैं कभी तेज की सृष्टि पहले बता रहे हैं कभी प्राण की सृष्टि पहले बता रहे हैं तन मनोवा कहीं पहले बोलते मन की सृष्टि का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है जय सिद्ध करवादी नाम इसलिए प्राण की सत्यता के लिए माने इंद्रियों की सत्यता के लिए संभाव श्रुति में नहीं है प्राण संभाव नहीं ठीक है शुभ प्रकार तथा उत्पत्ति वाक्य प्रत्येक जो तो सृष्टि वाक्य जो भी आया है आप यहाँ यहाँ आ जाते हैं आप ऐसे ही समझना चाहिए सब में विश्वास है ऐसे कर यहाँ अभी झगड़ा है एक जैसा सृष्टि है ही नहीं एक श्रुति दूसरे ढंग से बताती है दूसरे ढंग से बताती है सृष्टि वाक्य क्यों तो ऐक के वाक्य सब में एक जैसा ही मिलेगा अद्वैत में एक ही प्रकार में सृष्टि वाक्य में भेद है कहीं प्राण की सृष्टि पहले बताते हैं कहीं मन की सृष्टि पहले बताते हैं कहीं आकाश की सृष्टि पहले बताते हैं कभी तत्सर्वमत सब कुछ हो गया आत्मान में हो तस्मा तत्सर्वम उसने अपने को समझा इसलिए सब कुछ हो गया एक साथ हो इस सृष्टि में ऐसी स्थिति है तथा उत्पत्ति वाक्य प्रत्येक जैसे इंद्रियों के झगड़े वास्तविक नहीं है समझना चाहिए क्यों भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न विवाद होने के कारण वह प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है ठीक है इसी प्रकार यहाँ जो सृष्टि वाक्य आए हैं मेरे लोहादी जितने भी सृष्टि वाक्य आये हैं उसी प्रकार समझना चाहिए उसमें तात्पर्य नहीं है ऐक्य जीवक परमात्मा की जीव जगत परमात्मा की ऐक्य में तात्पर्य है यह तो समझना चाहिए ये कहा पूर्ववादी बोलता है महाराज भिन्न भिन्न शाखा में भिन्न भिन्न प्रकार की बात कल्प भेद के कारण किसी कल्प में छांदो के आधार पर है किसी कल्प में वृद्धारणी के आधार पर है कल्पभेद के कारण है पूर्ववादीप सर्ग भेदात संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम चत सर्ग मान्य वास्तविक है संवाद तो वास्तविक है सृष्टि भी वास्तविक है आपने कहा कि वो दृष्टांत दिया भिन्न भिन्न शाखा में भिन्न भिन्न भिन प्रकार है उसी जैसे प्राण संवाद भिन्न भिन्न प्रकार उसके सृष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकार है इसलिए इसमें तात्पर्य का तात्पर्य है वो तो कल्प भेद से भिन्न हुआ है किसी कल्प में वो वो बताया किसी कल्प में यह बताया ये यह सृष्टि भी ऐसे ही है किसी कल्प में मन की सृष्टि करती पहले किसी कल्प में आकाश की सृष्टि थी किसी कल्प में तेज की सृष्टि की किंतु सत्य है पूर्ववाद यही बोलता है कल्प सर्ग भेदात कल्प सृष्टि के भेद से सर्ग बने सृष्टि प्रत्येक कल्प में जो सृष्टि है आ, ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया या कल्प पूरा हो गया अब फिर दूसरे दिन आएगा तो दूसरा कल्प फिर सृष्टि होना है तो कल्प भेद से कल्प भेद सर्ग भेदात कल्प के सृष्टि भेद से संवाद श्रुति नाम उत्पत्ति श्रुति नाम सर संवाद श्रुति उत्पत्ति दोनों में कल्प भेद के कारण से भिन्न भिन्न पाया जा रहा है किंतु है सत्य ये भिन्न भिन्न भी कल्प को लेकर प्रतिसर्ग प्रतिसर्ग इसलिए हुआ है कल्प भेद के कारण से है तो सत्य है सर क्यों प्रत्येक ब्रह्मा जी जो होंगे थोड़ा अपने कुछ ना कुछ तो करेंगे ना संसद में कुछ बदल कर देते हैं कोई भी प्रधानमंत्री बनता है अपनी सरकार बनाने पर मूल तो वही रहेगा किन्तु तो थोड़ा बहुत फेरबदल सभी करते हैं कल्प भेद के कारण से ऐसा हुआ है ये सत्य है प्राणादि संवाद में सत्य है किसी कल्प में शांत के आधार पर कहा किसी कल्प में प्रता के आधार पर कहा सत्य है यह सृष्टि भी जहां जहां कहा वो कल्पे है, है। अरे बाबा सृष्टि को और इंद्रिय संवाद को सत्य मानने में प्रयोजन सिद्ध नहीं होता निष्प्रयोजन यथोक्त बुद्धि अवतार प्रयोजन अवित्री जो अद्वैत बुद्धि के में प्रवेश कराने को छोड़कर बाकी सृष्टि में सत्यता में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा इसका प्रयोजन एक ही होता है अद्वैत प्रवेश कराने की सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा सिद्धांत निष्प्रयोजन सृष्टि वाक्यों को सत्य माने से प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं यथोक्त मन यथोक्त बुद्धि बता रहे कहा था हमने उपाय उस उस अद्वैत बुद्धि में प्रवेश कराने की छोड़कर बाकी कोई प्रयोजन होता इसलिए उसको सत्य मानने की आवश्यकता नहीं है आगे बोलते हैं नहीं अन्य प्रयोजन कल मैंने प्राण की श्रेष्ठता बतलाने को छोड़कर मुख्य प्राण की श्रेष्ठ बतलाने को, को छोड़कर अन्य कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता किसी के इंद्रिय विवादियों नहीं अन्य प्रयोजन म लिख दिया बत्तों में पाठ है बत्तम होना चाहिए नहीं अन्य प्रयोजन होना चाहिए पाठ लिखा नहीं अन्य प्रयोजन वत्व संवाद और उत्पत्ति श्रुति कल्पना जो संवाद श्रुति और उत्पत्ति श्रुति का अन्य कोई प्रयोजन है यह सिद्ध नहीं कर सकते ऐसी कल्पना नहीं कर सकते एक ही है संपाद श्रुतियां जितने भी है प्राण की श्रेष्ठता में तात्पर्य है और ये जो सृष्टि श्रुति अद्वित बतलाने में तात्पर्य अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता वही एक ही प्रयोजन है अन्य प्रयोजन से तुम कर सकते देखा। तथा तो प्रतिपत्ति ध्यानार्थ नीति पूर्वादि बोलता है महाराज नहीं उसके लिए ना उसके सिद्धि के लिए उपासना करने के लिए हो जाएगा वो चिंतन के लिए हो जाएगी वो श्रुतियां थार्थ को पकते माने प्राणादिभाव प्राप्ति के लिए ऐसा करेंगे इंद्रियों का झगड़ा आदि की कथन करेंगे तो प्राण बन जाएगा बाद में तो प्राणादि भाव की प्राप्ति के लिए ये प्राणादि के संवाद सुनाई पड़ा है ऐसा ही शंका करें तो सिद्धांत मां अरे अगर उस उसको प्राप्त फल मिले झगड़ा करना आगे जाके इंद्रियों का चिंतन करता रहे तो इंद्रिया बनेगा तो झगड़ा करना होगा जैसे पहले वाले ने झगड़ा किया उससे कोई उत्पन्न होगा प्रलय होना क्या प्रयोजन सिद्ध होगा और जो कला इंद्रियों बनने पर झगड़ा होना है <laughs> अहम श्रेष्ठ अहम श्रेष्ठ करने लग जाओगे जैसे अभी मनुष्य अभिमान है श्रेष्ठा का अभिमान है वैसे इंद्रियों में भी अपने अपने विषयों को लेकर एक एक वैशिष्ट को लेकर के हर हाँ व्यक्ति अभिमान करता है ना लेखनी में जिसको अच्छा ज्ञान हो दूसरे को कुछ नहीं समझता वक्तृत्व शक्ति जिसमें कुछ नहीं समझता दूसरे को हर व्यक्ति में एक विशेषता है उसको लेकर के उसमें अभिमान भरा हुआ है वैसे इंद्रियों का अपनी विशेषता है जो आंख काम करती है दूसरे कर नहीं सकते आंख को गमंद है तो काम काम करेगा आंख नहीं कर सकती कोई नहीं कर सकता तो मेरे बिना नहीं चले नासी का जो काम करेगी वो कोई नहीं करे सूंघने का काम कौन करे और क्यों आंख से सूखे क्या कोई जुआ जो काम करेगी रसास्वादन करेगा आंख से रसास्वादन मीठा आंख को नहीं पता लगता एक एक विशेषता है उसी कारण से अहंकार आ जाता है हम लोगों में भी जो अहंकार होता है कोई विशेषता है हर व्यक्ति में है के बात नहीं सब में है कोई ना कोई विशेषता है या तो सुंदर होगा मेरे समान कोई सुंदर नहीं है आप विशेषता तो तथा तो तो प्रतिपत्ति ध्यानार्थक कोई इंद्रिय बन जाएगा इंद्रियों के संबाध के चिंतन करते करते भविष्य में इंद्रिय बन जाएगा फल हो जाएगा ये गुरुबादी कहे सिद्धांत ध्यान के लिए उपासना के लिए हो या सिद्धांत करना कलह उत्पत्ति तो प्रलया इंद्रिय बनने पर कलह करना होगा आगे क्या प्रयोजन सिद्ध होना उससे कोई प्रयोजन नहीं हुआ उसका प्रयोजन तो यह मुख्य प्राण की श्रेष्ठ बदलाने में आगे झगड़ा करने के लिए है इसलिए उत्पत्ति प्रलय आना और जो उत्पत्ति आगे प्रलय श्रुति आएगी प्रतिपत्ति और अनिष्टत् उत्पत्तियों का प्रलय होना है माने उत्पत्ति प्रलय प्राप्त करना भी कोई इष्ट वस्तु नहीं है जन्म मरो जन्मो मरो यही करना होगा तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है अनिष्टत् इसकी प्राप्ति भी अनिष्ट है तस्मात्पिति श्रोत है इसलिए जो उत्पत्ति परक्ष जितने भी श्रुतियां हैं उपनिषदों में जो तो द्वैतवादी श्रुति जितने भी आई हैं, है उत्पत्ति श्रोता है उत्पत्तिया आत्मात्व तो बुद्धि अवतारा एवं जीवात्मा परमात्मा की और जीव जगत दोनों की आत्मा एक तो प्रतिपादन में तात्पर्य है सर्वम इधम अहम से भाषित है बुद्धि बनाने के लिए है नहीं इदं भी अलग अलग दिख दिख रहा रहा है है आत्मा पास न अन्य अर्थ कल्पितोंग अन्य के लिए कल्पना नहीं की जा सकती स्मृतियों की द्वैता आदि में तात्पर्य में भेदभाव में तात्पर्य में उत्पत्ति भेद कृपे फंसा इसलिए उत्पत्ति आदि के, तो के कारण से भेद होता हो यह बिल्कुल घट नहीं सकता ठीक तो <हिंगा सबेखे। सथे> so है तासा तो स्वास्थ्य भाव गृह प्रकाशम चौदह पूर्वादि ने जो कहा था महाराज जैसे अद्वैत वाक्य है वैसे सृष्टि वाक्य भी तो है ना तो उसको वो भी श्रुति है एक वो आप एक तरफ यही लेते हैं यही सत्य है करके एक को कहते हैं मिथ्या घोषित कर रहे वो वो बाकी श्रुति से कहा कैसे मिथ्या हो कोई तो किसी के कल्पना थोड़ी है श्रुति बोल रही है द्वैत को थी तो सिद्धांत कहते हैं तासाम ताशाम राम जो द्वैतवादी जितने भी श्रुतियां हैं ताशाम श्रुतिराम स्वार्थ निष्ठा भाव अपने अपने स्वयं को बदलाने वाले नहीं है स्वार्थनिष्ठ नहीं है और परार्थ में उसे निप्रकाश में चौथ तुम्हारे प्रश्न निर्वकाश है अवकाश नहीं प्राप्त कर सकता वैव करके सिद्धांत पूर्वादि की शा यदि यदि उत्पत्ति प्राप्त अजम सर्व यदि का यद्यपि यदि सबका यद्यपि अर्थ नीका विरोध पूर्वादि का यद्यपि उत्पत्ति प्राप्त अजम सर्व पूर्वादि की शंका थी यद्यपि उत्पत्ति के पहले तो सब अजन्मा ही है हम तो। भी आसित एक मानते हैं कि जीवास्त भिन्ना उत्पत्ति के बाद जो पैदा हुए जगत और ये जीव सब भिन्न है और वास्तविक है ये पूर्वादी के शंका सिद्धांत ने कहा श्रुति होगा तासा स्वात निष्ठवाभाव तुम्हारा जो प्रश्न है अवकाश नहीं प्राप्त कर सकता क्यों उन श्रुतियों का स्वार्थनिष्ठ नहीं है अपने अर्थ नहीं सिद्ध कर सकते मैम इत्यादि कहा अन्य उत्पत्ति कहा उत्पत्ति स्थिति अपने में तात्पर्य नहीं रखते हैं उसका कोई प्रयोजन अन्य है अन्य पर कह सिंह परिहृत भेदम चौदम सवकाशम पूर्वम तुम्हारा ये प्रश्न का एक बार हमने उत्तर दिया है पहले दसवें कार्य का पहले भी ऐसे प्रश्न किया था, था तो हमने कहा था वहां संघाता इत्यादि करके हमने उत्तर दिया था दसवें कार्य तो का सिद्धांत परिहित हमने खंडन तुम्हारे संज्ञा का समाधान कर चुका कर चुके दसवें कार्य का में इसका खंडन किया है हमने तो इस इसका उत्तर दे चुके हैं इसलिए भी यहां पर ये प्रश्न करना ठीक नहीं है हमने पहले भी कहा इस बात को पूर्वम अभी परिख्र ये एवं दोष है रहा जो विरोध दोष बताया तुमने द्वैता द्वैत दोईत में वो दोष को हमने भी पहले खंड समाधान दे दिया है ये सिद्धांत कहा, कहा तो माया माया विसर्जित विसर्जित है समय में सर्वे यदि सकाशात उपक्रम उपसंहार ऐक्यम तात्पर्य लिंग आकृष्य उद्भाव्य स्वार्थ पर्व परिहित तरी पुनःपन्यासोक आगे सिद्धांत ने बोलना है भाष्य में यह आगे कोई गुर्वादी की शंका नहीं है तो मन की शंका है मन में रखा हुआ शंका यदि प्रकृत उत्पत्ति प्रकृत उत्पत्ति प्रकरण में इत्यादि यथोबा हैं उसी को लेकर के विचार चल रहा है तो इन इनियों से, से उपक्रम उपसर्यिंग आकृष्य से शुरू हुआ और उपसार भी ऐक्य बनता है ये तात्पर्य श्रुतियों का तात्पर्य ये छह लिंग होते हैं उपक्रमोपसंगारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थबादो पक्ति लिंग तात्पर्य निर्णय छ के द्वारा कसा जाता है कौन के सही है कौन के गलत है को होते है। तो उपक्रम और प्रसार एक रूप दिखाई पड़ता है क्यों यथो तो वाई जायन्ते पहले यत शब्द से लिया है और जायनते करके बीच में दिखाया फिर यद जाता अनिजी एन जात अन्य जीवंती जो जात जिसमें जीवित है जैसे रज्जु में जीवित होता है बिना जीवित नहीं होता और यद तो प्रयम के विषम सं जिसमें अंतकाल में जिसमें प्रवेश करते हैं तो उपक्रम उपसंग जहां से आए वहीं गए ये दिखाया हुआ है ये तो भाई मान भूतानी जाए इत्यादि भृगुवल्ली में तैतृपनिषद दिखाया हुआ है तो इत्यादि स्तुति के द्वारा क्या होता है तात्पर्य आकृष्ट तात्पर्य लिंग को ला करके यहाँ खींच करके तात्पर्य लिंग लाकर उर्भाग्य उसको उठा करके स्वार्थ पर्वतम परिश्रतम यदि पहले आपने सृष्टिया को बृषा स्वार्थ पर्वत परिहार कर दिया झूठा सिद्ध कर दिया है तभी पुनरउपन्यासा फिर यहाँ क्यों रख रहे हैं आप लोहादि इत्यादि द्वारा क्यों दिखा रहे हैं जब पहले आपने खंडन किया है तो फिर दोबारा क्यों बोलते हैं आपके पास कोई बोलने की वाक्य नहीं है क्या पुनर्वृत्ति तो क्यों कर रहे हैं ये शंका होगी की उसके उत्तर में सिद्धांत बोलते हैं भाषण था इतएव उत्पत्ति भेदादी आकृष्य यही से खेज करके जो उत्पत्ति भेदादि पहले कहा था यहीं से ला करके फिर ये त्रयोदश कारिका में मान कारिका में जो श्रुतिया दी थी उसको फिर यहाँ खेज करके लाए कहा त्रयोदश कारिका में ला करके यह आकृष्य इत मान यहां से कहा से दसवें कारिका से यही चर्चा हुई थी वहां भी वहां जो सुविधाएं दी गई थी यथवा ईमान गोदा ने जाए उसी को यहाँ लाकर के दोबारा यह हमारे त्रय का पुनर्मृति नाम ऐदम पर तात्पर्य प्रतिपादया दोबारा यही है इदम पर तात्पर्य पर मानी परि ईदम पर भावा ईदम पर ऐसा बनाया यही तत्व है निर्णय करना है अद्वैत तत्व इदम अद्वैतम यही निर्णय करने के लिए दोबारा उन्यास किया ये सिद्धांत उत्पत्ति श्रुति नाम मिथ्या परत्व पूर्व उत्तम पूर्वकारिका में एक कारिका में थोड़ा सा भेद है दशमी कारिका त्रयोदश कारिका उत्पत्तिया पहले कहा था माने वो ब्रह्म ब्रह्म परक नहीं कहा था भाई उत्पत्ति श्रुति बताई हो ये तो भाई मानी भोता ने आदि श्रुति दी जाए आप विसर्जिता आदि तो उत्पत्तियादि श्रुति नाम मिथ्या परत्व पूर्वम उत्तम पूर्वम दशमकारिका कार्य जो दसम में ये कहा था कि मिथ्या है घोषित किया था उत्पत्तिया का। तो, त्रयोदश कारिका में अभी मृलोहारी इत्यादि में जो बताया जा रहा है इस कार्यिका में तो ताशाम ब्रह्मत्मा के तात्पर्य यही है उन श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है उत्पत्तियादि श्रुतियों का जीवात्मा परमात्मा जगत के ऐक्य में तात्पर्य यह दिखाना है मिथ्या में था और यहाँ ब्रह्म ही है कुछ ये इस इच्छा से इच्छा से सिद्धति ऐसी करके दोबारा उपन्यास हो जाए कथन हो जाएगा उसका दसवें कारिका का में बताने पर त्रयोदश कारिका में बताया जा सकता है ये उत्तर देते हैं यह पुनर इत्यादि शब्द है यह पुनर उत्पत्ति स्मृति नाम अहिदम प्रतिपत्ति प्रतिपाद प्रतिपा करने की इच्छा से उपन्यासा ठीक है तो ब्रिल्लोहादिलोह पार। चोदिता उपायद पदत्री अक्षराणी शब्दावली जो तीन पादों में है सुरु के तीन पादों में उनके संबंध बताते हैं योजना करते हैं कहा कहते हैं ब्रिल्लोह स्फुल्त उपन्यास ही इन दृष्टान्तों को उपन्यास करके रख करके सृष्टि क्या प्रकाश का अन्यथा तो वहाँ सृष्टि जो कथन किया माने अन्य प्रकाश किया ऐसा दिखाया सर्व सृष्टि प्रकार हो जीव परमात्मा ही एकत्व तो बुद्धि अवताराया उपायो अस्मातम वो तो जितने भी सृष्टि का प्रकार है जीव और परमात्मा की एकत्व तो प्रतिपादन में उपाय से करके एक ही वस्तु घटाकाश महाकाश एक ही हो जाता है ऐसा या हमारे लिए वेदांत का दृष्टान कल्पिता प्राण वैशिष्ट को बता वैशिष्ट बोधा बता रहा है ऐसे प्राण संवाद में देखा ये झगड़ा उसमें तात्पर्य नहीं हो वाक्य और प्राण की सुरक्षता बदलाने में इसी प्रकार यहां सृष्टि आदि वाक्य तात्पर्य नहीं उसमें तात्पर्य नहीं है जी परमात्मा के ऐक्य घोषित करने तात्पर्य है, शब्द शब्द भवति। जो शक्ति से जैसा सुनाई पड़ा वो श्रुति का अर्थ नहीं होता सृष्टि सुनाई पड़ी श्रुति का तात्पर्य वो नहीं है शब्द शक्ति से जो जो सुनाई पड़ेगा शब्द जिसको बताएगा वही श्रुति का अर्थ ऐसा नहीं षलिंग लगा करके एक शिक्षक द्वारा निर्णय करना होगा नहीं तो अद्वैत प्रकरण में बीच में सृष्टि आदि की चर्चा आ जाती है क्या करेंगे उपक्रम उपसंहार आदि लेना पड़ेगा छादोगी में देखिए सदैव स्व में एक आश्रित एकमा अद्वैत प्रकरण आरंभ होगा अब बीच में सारी सृष्टि प्रक्रिया लागे रख और आगे जा करके तत्सत्यम वो जो सदैव सोम ने कहा उसको तत्सत्यम सहात्मा तत्व से उपक्रम उपसंहार एक में इसलिए वो प्रकट पूरा अद्वैत के लिए वो बीज के श्रुतियां वो अद्वैत के ही बताने बता <स्थाँगा> के तात्पर्य रखती है शीर्षण का तात्पर्य नहीं रखते हैं ठीक है इस प्रकार से ये कहते हैं यह शब्द शक्त प्रति है जो वस्तु शब्द के शक्ति के द्वारा जाना जाता है जैसे घट शब्द है कमुख रिवाजमान वस्तु जाना जाता है जो शब्द जो वस्तु जो पदार्थ है शब्द के शक्ति से जाना जाता है जिस शब्द की शक्ति जिसमें होगी वो जाना जाता है नशा का अर्थ नहीं तात्पर्य भी चाहिए वह किन्तु तात्पर्य गम्य से ही वब्द शक्ति मात्र से ज्ञान नहीं कर रहा तात्पर्य गम्य होना चाहिए नहीं तो सांध महारे सुन लिया भोजन के समय में घोड़ा लाके कोई रख दे साइनदव घोड़ा का नाम ये सिंधु देश है बाबा साइन धा कहीं न भोजन के समय बोला तो वहां पर शब्द शक्ति से क्या सुनाई पड़ रहा है एक घोड़ा काम चलेगा नमक तात्पर्य भी चाहिए तात्पर्य मानते हैं भाग्यार्थ ज्ञान तात्पर्य ज्ञान भी कारण है वहां समझना पड़ेगा प्रसन्न है नमक का साइन समझ नमक समझना पड़ेगा यात्रा का समय आ गया साइन धम वहां बोल दिया लागे नमक की डल्ली रखिए होगा वहां तात्पर्य या। क्या? यात्रा करना का अभिप्राय शब्दी का अर्थ नहीं होता शब्द शक्ति से जो प्रतीत होता है जितना मात्र क्यों तात्पर्य गम्य से तार्थ तार्थ वो श्रुत्यर्थ होगा जो तात्पर्य गम्य होगा तात्पर्य से जो जाना जाता है पकड़ा जाता है वही श्रुतिका अर्थ होता है दृष्टान्त आह इसमें दृष्टांत यथा इत्यादि कहा जैसे इंद्रियों के झगड़े में तात्पर्य नहीं है वहां शब्द शक्ति से तो लग रहा है इंद्रिया झगड़ा कर गई यही लग रहा है शक्ति बता रही है कंधु वह तात्पर्य निकालता प्राण की श्रेष्ठता ठीक है इस प्रकार यहाँ भी शब्द से लगता है सृष्टि हो रही है तस्मात आप ये तस्मात आत्मा आकाश आकाश हो गया ना शब्द शक्ति से लग रहा है पूर्वापर जब देखते हैं वहां प्रसंग देखते हैं तात्पर्य से देखते हैं तो वह आत्मपरक्राप्त है यह परस्पर संघर्ष हुआ झगड़ा हुआ यह संवाद है बागादी नाम प्राणाण है बागादी इंद्रिया इंद्रिया का अहम श्रेयाम अहम श्रेयाम सब बोलते हैं मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ मेरे <tom> बिना काम नहीं चलेगा ऐसा बोलते हैं मेरे बिना कोई काम नहीं चलेगा ऐसा बोलते हैं आश्रम में जो कुठारी लोग होते हैं ना समझते हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा अरे तुम निकल जाओ और बढ़िया चल सकता है क्यों ऐसा करते हो कि इंद्रिय संवाद से सीख लो तुम्हारे नौहन पर भी काम चलता है आखिर क्यों ये काम नहीं जानता हूँ मेरे बिना काम नहीं चलेगा यह अनुमान होता है ये कुठारी हो बागा प्राणा नाम अहम श्रेयान अहम श्रेयान विधा संघर्ष का अर्था संबाद संघर्ष है परस्पर झगड़ा है मैं बड़ा मई बड़ी हूं मई बड़ी हूं मई बड़ी मेरे काम कोई नहीं कर सकता मेरे बिना चलेगा नहीं ये शरीर चल नहीं सकता आगे ही बोलती है मेरे बिना मैं नहीं देखूंगी तो कैसे चलेगा काम बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा कोई गलत सलत शब्द तो हाँ कैसे इधर उधर करेगा नाशेगा बोली दुर्गंध मैं नहीं बताऊंगी तो कहीं भी चल पहुंच जाएगा ही संघर्ष आख्यायिका श्रुत जो कहानियां सुनाई पड़ती है छो के, के, के अलग प्रकार के वृद्धारुण अलग प्रकार के झगड़ा की कहानियां सुनाई पड़ती है नाशव श्रुत्यर्थ असौ श्रुत्यर्थ नो स्त्रुति का तात्पर्य नहीं हो यद्यपि श्रुति के शब्दावली के ढंग से झगड़ा चल रहा हो शब्द शक्ति से देखते हैं तो झगड़ा है किंतु तात्पर्य नहीं। नाम अचेतन बागादी अचेतन है क्या झगड़ा करेंगे वास्तव में उनमें झगड़ा होना संभव ही नहीं है वह तात्पर्य है ही नहीं वह अचेतन में झगड़ा हो सकता है क्या नहीं क्या लड़ेंगे तथा सृष्टिया उसी प्रकार सृष्टिया जो उपनिषद में आए हैं स्वापति नहीं हो सकते है उदाहरण सूचय अन्य उदाहरण भी देते हैं बाघादी असुर इत्यादि आया है वहां बाघादी पापेदन कर दिया इत्यादि उदगित प्रक्रम सारे आते हैं ठीक तो <coughs> है देवासुर्रा देस्तावत असुरान अभिभवित्व यज्ञ उदगित यज्ञ की चर्चा है देवास देवासुर लड़ाई चल रही थी हो रही थी तो देवता लोग कुछ परेशानी में आ गए जितना है तो उन्होंने एक नाम उद्घित देवासुर्राम संग्राम, देवासुर संग्राम चलता ही रहता है यहाँ भी है हाँ देवासुर्राम यहाँ भी चलता रहता है दैवी वृत्ति आसुर वृत्ति चल रहा है वृत्तियों का झगड़ा चल रहा है यहाँ भी है देवासुर वही कहानी ये नहीं यही चल रहे हैं पूरा देवासुर संग्राम में देवासुर संग्राम में देवाहा तावर देवताओं ने सोचा ये दुर्बल होते हैं असुर बलवान है ज्यादा तप करके बलवान हो रखे हैं तो इनको कोई कोश्व लेना पड़ता है असुरों को जीतने के लिए इसलिए देवाह तावर असुरान अभिभावित असुरों को दबोचने के लिए जीतने के लिए एक, एक आरंभ कर दिया देवताओं ने एक एक आरम्भ किया जो छानदे उदित प्रगम है किसी बाघाधी उदगातों ने बब कर दिया है बाघाधींद तुम उदगन करो बा को कहा चक्ष को कहा स्रोत्र को कहा सब फेल हो गए वहां आकर बेच डाला उनको मार डाला यज्ञ सफल होने नहीं दिया बागाधी क्यों अपना अपने विषयों में आसक्ति है उनको सबको अपना विषय दूसरे को देते ही नहीं कोई भी जो बोलती है वो स्वाद अपने लिए लेती है दूसरे को नहीं मिलता चक्षु जो देखती है उसका जो देखने का अनुभव स्वाद है वो चक्षु को ही है अन्य को नहीं है सब ऐसे ही है आसक्ति है सबको अपने विश्वास उसी कारण से वो आसक्ति है अशुर है वह उसे ने उनको मार पा क्यों मुख्य प्राण होगा जो खाएगा पिएगा दो ही काम करता है खाना पीना उसे सब इंद्रिया तृप्त होती है तो उसमें आसक्ति नहीं है ये कहना चाहेंगे आखिर में मुख्य प्राणी को कहेंगे उद्यन को कहेंगे पाश्चर उन बाधि इंद्रियों को बागादी ने कल्याण कल्याण की आसंग है ना। जो कल्याण होता है उदरण वो अपने लिए ऐसा करने लग गए उसकी आशंका जी ना और आशक्ति के कारण पापना असुरा पापना असुरा विविध हु असुर चार टिप्पणी है ना ताड़ी ने रात से बिबुद बना लिपलकार है ताड़े ताड़ा ना कर संयोजित बनता पाप से जोड़ दिया उनको पाप से युक्त कर दिया ऐसा बता आख्या आख्याई का यथाश्रित अर्थ नहीं है इंद्रियों के वहां पर उद्गान करने में तात्पर्य नहीं है बाघादी नाम बाघ अभावे ना, न असमर्थ है इंद्रियों में बाघ इंद्रियों में बाणी नहीं होती है वो कैसे उदगान करेगी जो बाघ है उसमें बाघ नहीं है जिसमें बाघ होगा वो उच्चारण करे वो व्यक्ति कोई करेगा बाघ में बाघ नहीं है चक्षु में चक्षु नहीं है कैसे उसने उद करना यह सब है बाघ नहीं हुआ ठीक है बाघाधि नाम जो बाघादी इंद्रिया उसे बाघ अभागे बाणी नहीं हुआ उद करेंगे बाघ इंद्रिय चाहिए सभी किसी इंद्रियो में बाघ नहीं है बाघ इंद्रियो में बाघ इंद्री हाँ बाघ एक इंद्रिय है उसमें बाघ रहेगी क्या नहीं रहे अन्य इंद्रियों की तो बात ही जाने जाएगी इसमें में बाढ़ ही नहीं असामर्थ्य उदगान के सामर्थ्य ही नहीं हो क्या उदगान करेंगे उसमें तात्पर्य नहीं हो बाग क्यों किंतु असुर अधर्श तत्व प्राण क्रांत होती है और असुर के द्वारा मुख्य प्राण नहीं हुआ जब असुर के माध्यम से वेदने को सोचा असुर बिखर गए ऐसा आता है जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर को मारने के लिए जाता हो तो स्वयं बिखर जाता है वैसे हो गए असुर ऐसा आता है तो वैसे ही किंतु असुरैर आदर्श तत्वाद असुरों के कब्जे में आने के कारण से प्राण उत्क्रांत देहपात प्रसिद्ध और प्राण की उत्क्रमण पर शरीर पात हो जाता है बागादी इंद्रियों में जाने से शरीर नहीं होता एक इंद्रिय को अभाव हो जाएगा बाकी काम चलता रहेगा क्यों तो मुख्य प्राण निकल जाए देहापात हो जाता है प्रसिद्धि प्राण श्रेष्ठ प्राण इति श्रेष्ठ होता है ऐसे प्राण की वैशिष्टता निश्चय करना है वहां इसी में तात्पर्य बुद्धि अवतार प्राण श्रेष्ठ है इंद्रियों में मुख्य प्राण श्रेष्ठ इसी ज्ञान के अवतरण अंग रूप से सा कल्पिता कहानी सा कहानी तथा कल्पिता कल है सारे की सारी कल्पना की लड़ाई आदि कल बना। कल बना था वैसे यहाँ भी सृष्टि उदाना कल्पना प्रकृति भी सृष्टिया जो सृष्टिया है, दी रहे है इन श्रुतियों में भी है स्वार्थे तात्पर्य अभाव अपने स्वास्थ्य में तात्परिय नहीं तत्कार तद वित्तीय के आभा जिसका कार्य होगा उसे अतिरिक्त तो कार्य नहीं पाया जाता मिट्टी का कार्य मिट्टी से अतिरिक्त तो नहीं पाया जाता क्या सृष्टि हो गई घट बन गया क्या घट बन गया बनना माने मिट्टी से अतिरिक्त तो हो जाए तब हम माने से अतिरिक्त तो हो पाया क्या तो क्या बना घट कुछ बनाई नहीं मिट्टी है वो पहले ही थी मिट्टी अभी भी मिट्टी है क्या बना कुछ नहीं बना बाचारो नंबिकारो ना बने मिट्टी का कहते हैं बन गया घट बन गया क्या बना पहले जो मिट्टी थी अभी वही मिट्टी है और आपने आप बोलने लगे घट घट क्या घट बना कुछ नहीं बना मिट्टी है विचार दृष्टि से देखिए व्यवहार दृष्टि एक अलग है तो अंधेरे में भी व्यवहार चलता है अंधविश्वास में चलता है व्यवहार व्यवहार चलाने के लिए सत्य होने की जरूरत नहीं है एक दो तीन सीढ़ी तक चलाना कठिन है एक दो तीन सीढ़ी चल गई तो सत्य घोषित हो जाए कोई व्यक्ति जीवित है एक ने बोल दिया हो गया काम उसका उसने सुना दूसरे हम उसका हो गया तीसरे ने बोल दिया अब पक्का हो जाएगा वो व्यवहार चलाने में कोई सत्य होने की आवश्यकता नहीं एक, एक तथा ये प्रकृति तो भी सृष्टि आदि श्रुते है स्वार्थे तात्पर्य अभाव तो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं क्यों तत्कार्य से तदव्यतिरिक्क अभाव ब्रह्म कार्य है और ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सीधी बात है तो मिट्टी का कार्य होगा मिट्टी से अतिरिक्त होता ही नहीं क्या क्या घाट बनेगा वहां तो वैसे सदैव स्वेद्रे आश्रित जब है पहले है तो जो बनेगा उसी का कार्य होगा तो उसका कार्य उसे अतिरिक्त तो घोषित होता ही नहीं सिद्ध नहीं कर सकते तत्कार्य तो से तद व्यतिरिक्त अभाव उसे अतिरिक्त रूप से होता ही नहीं अगर मिट्टी से अतिरिक्त रूप में घट तो मिट्टी को हटाने पर दिखाती है दिखाई दे घड़ा हम अपने मिट्टी को हटा लेंगे आप अपने घड़े को रख लो होगा ये नियम तत्कार्य से तद व्यतिरिक्त अभाव उसका जो कार्य होगा उसे अतिरिक्त रूप से अभाव रहता है कार्य अभाव तदेव अस्थि वही है ब्रह्म का कार्य ब्रह्म से अतिरिक्त नव से ही है जब आपको जगत रूप में दिख रहा है तभी ही है जब घट रूप में दिख रहा है जब विचारवान व्यक्ति को मिट्टी ही दिखाई पड़ता है घट नहीं दिखाई पड़ेगा जो अंधविश्वासी होगा उसको घट दिखाई देगा जो विचारक व्यक्ति होगा उसको मिट्टी ही दिखाई पड़ेगी ठीक है जिस प्रकार तो सदैव सोम्यशीत है जब पहले सब ही है तो बाद में जो हुआ है वो सबसे अतिरिक्त वही नहीं सकता सदैव अस्थि वही है सब यदि अद्वैत बुद्धि अवतार उपायित्व वही अद्वैत बुद्धि को सिद्धि के लिए उपाय रूप से सृष्टिया प्रक्रिया कल्पिता ये सृष्टिया प्रक्रिया जो भी वेदांत है कल्पित है वास्तविक देवता शब्द प्रयोग चेतनत्व बागादि मुख्या तत्व संवाद उदाहरण आपने दृष्टांत दिया जैसे बाघादियों का पूर्वादिशा रहा बाघादी अपने कहने में वो सिद्ध नहीं बोल नहीं सकते कहा था आपने वो तो चेतन है क्यों नहीं बोले थे कहता है आपने उनको दृष्टान्त बना करके सृष्टिदि सृति स्रिष्ट्य। को तात्पर्य नहीं बोला सृष्टि भागादी इंद्र दृष्टान्ति दिया आपने जैसे कल्पित है वैसे भी कल्पित कहा कि पूर्वादी कहता है देवता, प्रयोगा।, देवता प्रयोगा है देंताशब तीन नंबर ट्रिप्पणी देवता दिखाते हैं देवता शब्द तथा ऐतिरपनपनिषद्ता एकता सृष्टा अस्ती अर्वे प्राप्त समय कहा है। ये जो सृष्टि किए हुए देवता है ना परमात्मा ने जिनको बनाया जिन देवताओं को भाग इंद्रियों को देवता से कहा देवता सृष्टा जो ब्रह्मा जी ने जो देवताओं की सृष्टि की प्राप्त महान सागर में घोर सागर में डूब गया शरीर में आ गए डूब गए ऐसा प्रयोग हुआ है उसी प्रकार विगतारे भी एवं उल्लेखित एवं वो खलुता देवता देखो ये जो देवता है इंद्रियों के देवता बोला वहां वो खलुता देवता पाप पापों से जुड़ गए एवं पापना जो पाप है एनस माने पाप वो पाप जो है उसको वेद डाला इत्यादि आता है बागादी शुरू देवता सर्त प्रयोग दस मे देवता सर्त प्रयोग चेतन है अचेतन कहा है वो तो ये माने लड़ाई कर सकते है ये के बता पूर्वाधिक देवता सर्वतान चेतन तो मुख्या समाद सुथ। का अर्थ मुख्या है कल्पना नहीं है झगड़ा हुई है इंद्रियों के ऐसा बोले अतो असिकतम उदाहरण आपने इनको उदाहरण बना करके सृष्टि आदि स्मृति को घोषित किया वैसा यह करके बोल दिया तो सत्य है बाघ आधींद पूर्वाधि अतो चार की टिप्पणी अन्य से सब तो मुख्य प्राण के अंदर नहीं है वहा उसको बतलाने में तात्पर्य नहीं रखते अपने आप को प्रकट करें देवता शब्द से कहा है कहा समय हो गया है दादापि करके गुरुवादी बोले करता अचेतन ये नहीं होगा आपने जो घोषित किया अचेतन है कोई सिद्ध नहीं चेतन देवता है देता अचेतन थोड़ी ऐसा कहे तो सिद्धांत जाएंगे समय हो गया है ओदेवाशे माक्षता श्री रंग शेम देव